आदमी के धोखे देने का अंत नहीं और इस कारण लोग प्रशंसा करेंगे कि कैसा साधु पुरुष कि राय के भवन में चटाई लगा के बैठो चटाई ही लगानी थी तो वायसराय के भवन में बैठने की कोई जरूरत नहीं चटाई की कुटी में बैठ जाते रहना तो वायसराय के भवन में लेकिन चटाई लगा के तो ऐसे साधुता भी चल जाती है असाधुता भी बच जाती है। इसको समझौता ऐसे एक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 उनकी व्याख्या निंदा की है और तुम्हारी निंदा से छिपे छिपे वे अपनी प्रशंसा करते तुम्हारी निंदा तो केवल बहाना है असलियत में अपनी प्रशंसा करते इसे थोड़ा समझो यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि मैं भला आदमी हूं क्योंकि जिससे भी कहो वो भी कहेगा क्या आपने ही मुठ्ठू बनते ये तो कहना मुश्किल है कि मैं भला आदमी हूं तब एक रास्ता है को कहने का कि तुम यह भी न कह सको कि मिया मिठू बनते हो मैं कहता हूं कि तुम बुरे हो तुम्हारी बुराई को मैं ऐसा रंगता हूं कि अनजाने तुम्हारी बुराई की पृष्ठभूमि मेरी भलाई की रेखा उभरनी शुरू हो जाती तुमने सुनी होगी प्रसिद्ध कहानी कि अकबर ने दरबारियों को कहा एक लकीर खींच के कि इसे छोटा कर दो बिना छुए दरबारी तो ना कर सके लेकिन बीरबल उठा और उसने बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी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 यह बीमारी इतने जोर से फैली कि कोई समझ में न आया कि क्या किया जाए और अनेक साधनियां इसकी शिकार हो गईं अब मनस्वित कहते हैं कि कुछ मामला न था न कोई सैतान संभव कर रहा था न कोई सैतान है मगर स्त्रियों ने इतनी इतनी कामना की भीतर पुरुष की कि कल्पना सजीव हो गई और पुरुष का अभाव इतना ज्यादा भीतर भर गया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 बड़े वृक्षों के पास बड़ा प्राचीन भवन है जिसका लंबा इतिहास है, है बड़े कुलीन लोग जिसमें रह चुके मुल्ला का अनुभव तो कहता था सिर्फ खंडहर है और झील के नाम पर एक गंदी तलैया है जिसमें सिवाय मछलियों के और कुछ भी पैदा नहीं होता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 तुम्हारा एक देवता नहीं है शास्त्रों में जो दीवाना ना हुआ हो तुम इतने क्यों घबरा रहे हो और परमात्मा भी स्त्री में उत्सुक होना चाहिए नहीं तो बनाता नहीं पाप तो कहां है सारा अस्तित्व स्त्री पुरुष के मेल से बना है वृक्ष भी नर और मादा है पशु पक्षी भी पौधे भी ऐसा लगता है कि जीवन की ऊर्जा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 तुम्हारे कृत्यों से तुम्हारी आत्मा का कोई मूल्यांकन नहीं होता कृत्य तो क्षुद्र है उठो इसलिए उपनिषित जो संतों के वचन हैं साधुओं के नहीं उपनिषित कहते हैं तुम ब्रह्म हो और उपनिषित कहते हैं सब कुछ ब्रह्म में है अन्न भी ब्रह्म है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 आसन लगा कि रीढ़ को सीधा करने की न होती थी किसी ने कह दिया बड़े सुंदर रीढ़ एकदम सीधी हो गई किसी ने कह दिया तुम जैसा सच्चरित्र कोई भी नहीं देखो उस क्षण में हजार हजार फूल खिलने लगे तुम बड़े प्रसन्न हो किसी ने निंदा कर दी और किसी ने कह दिया तुम और सुंदर जरा आईने में शकल तो देखो तुम उदास हो गए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 क्योंकि तुम्हारे ऊपर संत निर्भर नहीं वे अपने को प्रेम करते हैं पर वो उछालते नहीं ये भी थोड़ा सोचने ने जैसा है तुम अपने को प्रेम करते ही नहीं इसलिए वो उछालते हो उछाने का मतलब है कोई दूसरा तुम्हें प्रेम करे इसका निमंत्रण स्त्री इस देखो कितना मेहनत उठाती रहती हैं आईने के सामने खड़ी खड़ी घंटो हर पति जानता है कि तुम बजाते रहो हान बाहर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 और प्रेम पाने के योग्य होने की पहली शर्त है तुम अपने को प्रेम करो तभी तो कोई दूसरा तुम्हें प्रेम कर सकेगा तुमने कभी अपने को प्रेम ही नहीं किया और दूसरे की आकांक्षा कर रहे हो तुम्हें प्रेम करे जो गलती तुमने नहीं की वो दूसरा क्यों करेगा तुम तो अपनी निंदा करते हो और दूसरे से चाहते हो तुम्हें प्रेम करे मेरे पास लोग आते वो कहते हम अकेले में उब जाते हमें कोई संगी साथी चाहिए कहते हैं जब तुम खुद ही से अकेले में उब जाते हो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 वो बाहर पड़े हुए बिछावन पर तो पैर पहुंचता है जो गैर शादी सुधा है वो सीधा चला आता है पत्नी का भय तो कौन पहुंचता है अभ्यस्त हो गए हैं वो जीवन तुम्हारे भीतर से बाहर की तरफ जाएगा बाहर से भीतर की तरफ नहीं आता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 संन्यास उस यात्रा का पहला कदम है जिसके अंत में व्यक्ति बुद्धों के कुल में पैदा होता है आजीब नहीं